मंचासीन आचार्य द्वय सम्मानीय नवानंद जी श्रीमान हसमुख भाई ब्रह्मचारीगण अन्य उपस्थित सज्जनों महारि दयानंद सरस्वती जी का यह जन्म स्थान है इस जन्म स्थान पर पहले बारह वर्ष पहले एक बार मैं यहाँ पर आया था और उसके बाद पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है ऋषि के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है भावना है तो उनसे संबंधित उनसे जुड़े हुए जो स्थान है उनके प्रति भी हमारी भावना स्वतः बन जाती है प्राचीन काल में अनेक ऋषि हुए हैं लेकिन उन ऋषियों का जीवनी हमें पढ़ने को सुनने को नहीं मिलता है तो जो स्वामी दयानंद जी निकट अतीत में ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं उनकी जीवनी हमको पढ़ने को सुनने को जानने को मिलता है तो उनकी जीवनी से ही हम ऋषित्व क्या होता है उसको जान पाते हैं समझ पाते हैं और उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो ऋषि के जीवन को पढ़ने से उनके अंदर जितने भी गुण थे उन गुणों के प्रति हमारे अंदर एक प्रकार स्वतः श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और ऋषि के कारण अन्य ऋषियों के प्रति अन्य ऋषिकृत ग्रंथों के प्रति भी हमारे अंदर दिव्य भावना उत्पन्न होती है कि उनका जीवन भी ऐसा ही होगा और उनके ग्रंथों को पढ़ने से लगता है ऋषि बनने के लिए क्या हमें करना होता है शास्त्र में भी वर्णन आता है उपदेश उपदेषित्व तत्सिद्धि जीवन मुक्त उपदेष्टा उपदेश करने वाला और उपदेश उपदेश को ग्रहण करने वाला दोनों यदि योग्य होते हैं तो जीवन मुक्त व्यक्तियों का निर्माण होता है तो यहाँ पर उपदेशकों का निर्माण होता है हम यदि वास्तविक जैसे दर्शन शास्त्र में बताया गया उस प्रकार का उपदेष्टा बने और उस प्रकार का उपदेश्य बने हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी सफल बना सकते हैं दूसरों के जीवन को सफल बनाने से पहले हमें अपने जीवन में उन चीजों को आचरण में लाना होगा यदि हम आचरण में लाते हैं तो उससे ही अधिक से अधिक हम प्रचार कर सकते हैं और यदि हम जीवन में स्वयं आचरण नहीं करते केवल दूसरों को उपदेश देते हैं तो उस उपदेश से विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका विशेष परिणाम नहीं आएगा तो स्वामी दयानंद जी के जीवनी में हम देखते हैं वो जिन चीजों का उपदेश किया है उनको स्वयं आचरण करते थे तो उतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं हम दयानंद जी के जीवन से ये सीखे कि हम अपने जीवन में भी उसको आचरण में लाए और दूसरों के प्रति उसका ही उपदेश करें जो हम स्वयं आचरण में लाते हैं तभी हमारे अंदर महर्षि के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी हम वास्तविक रूप में उनके अनुयाई बन सकेंगे ओम शब्द मिलके ओम का उच्चारण करेंगे ओ आदरणीय स्वामी जी आचार्य सोमदेव जी गुरुकुल के उपाचार्य आचार्य नवानंद जी यहाँ के आर्य समाज के अधिकारी श्री हसमुख भाई जी गुरूकुल के अन्य अध्यापकगण ब्रह्मचारियों टा महर्षि का आप लोगों ने भंडारा शब्द सुना है भंडारा के लिए कोई बात नहीं।, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं जैसे भंडार होता है वस्तुओं का तो और भंडारा होता है जहां वस्तुएं दी जाती हैं वहां खाना चलता रहता है भंडारा चल रहा है टकारा के महर्षि ने संसार को एक टंकार दी जैसे धनुष की टंकार होती है अर्जुन का गांडीव धनुष उसकी जब टंकार होती थी एक विशेष गूंज और सब तरफ फैलती थी महर्षि दयानंद ने हमारे को बहुत सारी टंकार दी वो टंकारा थे टंकारा टंकार करते ही रहते हैं महर्षि के किसी भी वचन को पढ़ लो किसी भी पृष्ठ को पढ़ लो टंकारी टंकार मिलेगी टंकारा बन गए वो इस टंकारा ने एक ऐसी टंकार महर्षि दयानंद के माध्यम से हमें दी तो मैं कई बार सोचता हूँ कि टंकारा जाकर के कौन सी टंकार सुनेंगे हम और महर्षि की तो बहुत टंकार सुन चुके हैं वो टंकार अंदर बसती है टंकारा में क्या टंकार विशेष हमें मिलेगी अभी कल हमारे ब्रह्मचारी भजन बोल रहे थे धांग ध्रा में और ंगरा में नहीं मोरबी में दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था भूल चुके थे राहें अपनी वो दिखलाने आया था तो इन्होंने टंकारा के जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे थे महर्षि को और और गुंजाइत कर रहे थे तो मैं सोच रहा कि हम दुनिया वाले हैं या दुनिया से दूर हैं? वैसे ये भजन हम दुनिया वालों के लिए बोलते हैं दुनिया वालों और वैसे भी लोग हमारे जैसों को बोलते हैं कि ये तो दुनियादारी से दूर होने अपनी दुनिया को छोड़ करके आ गए हैं। तो जब ये पुकार रहे थे दुनिया वो देव दयानंद दीप चला आया था भूल चुके थे राह अपनी वो दिखलाने आया था दुनिया वालों वालो देवत दीप चलाने आया था तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने को दुनिया वालों में मानूं या दुनिया से दूर मानूं ये भजन हम आर्य समाजी दुनिया वालों को सुनाते हैं मानका कि अभी तो दुनियादारी हमारी चल रही है दुनिया में ही रह रहे हैं तो ये भजन सुना रहे थे दीप जलाने आया था और एक दो दिन की चर्चा में हमारे दीप जल रहे थे हमारे संस्कार हमारी पुरानी परंपरा और हमारा जो माहौल रहता है उससे कितने प्रभावित रहते हैं महर्षि ने दीप जलाया तो कौन सा दीप जलाया महर्षि ने ज्ञान का दीप जलाया और वो ज्ञान का दीप क्या था कि मूल को पकड़ो बाहर की चीज उतनी मुख्य नहीं होती है ज्ञान को पकड़ो अब महर्षि के वचनों को सुनते सुनते महर्षि हमारे दिल में इतने बैठ गए कि महर्षि की तुलना में परमात्मा गौण हो गया महर्षि दीप तो ये जलाने आए थे कि मनुष्यों को छोड़ो परमात्मा को वो परमात्मा मुख्य है ये महापुरुष तो कुछ बताते हैं हमारे लिए परम पूज्य और एकमात्र पूज्य आराध्य परम पिता परमात्मा होना चाहिए वो दीप जलाने के लिए आए थे और हमारे दिल में कौन सा दीप जल गया महर्षि का दीप जल गया जो दीपक उनका था उस दीपक से हमने क्या समझ लिया महर्षि ही हमारे दिमाग में इतने भर गए कि महर्षि ही महर्षि दिखाई देते हैं महर्षि का सत्यात प्रकाश दिखाई देता है लेकिन वो जिसको बताना चाहते हैं वो परम पिता परमात्मा धूमिल हो गया अब ये विचारने की बात है कि हमारे दिल में महर्षि का दीप जला या नहीं जला यद्यपि हम वहां आए हैं जिसको महर्षि छोड़ के चले गए थे हम किसको देखने आ रहे हैं किस जिसको महर्षि छोड़ करके चले गए थे अंदर महर्षि का दीप जला हुआ है कोई तर्क कर तर सकता है जिसको महर्षि ने छोड़ा हमें उसे अपनाना चाहिए या हमें भी छोड़ना चाहिए क्या करना चाहिए महर्षि ने जिसे अपनाया उसे अपनाये महर्षि ने जिसे छोड़ा उसे हम भी छोड़ें तो कोई ऐसा दीप जला सकता है कि नहीं टंकारा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि महर्षि ने टंकारा को छोड़ा था महर्षि जिसको छोड़ रहे हैं उसको मैं कैसे पाऊ मुझे भी उसे छोड़ना चाहिए लेकिन धारा देखो हमारी उल्टी बह रही है हम यहां आना चाहते हैं सोमदेव जी को देखो रोमांच हो गया शायद परमात्मा की कोई बात सुन के रोमांच कभी हुआ हो मेरे को पता नहीं लेकिन महर्षि को देख के सुन सुनकर के महर्षि के स्थान पर जा रहे हैं तो उसका उत्तर तो हम ऐसे दे सकते हैं कि महर्षि ने टंकारा को नहीं छोड़ा था तो किसको छोड़ा था महर्षि ने अब दिखने में तो टंकारा कोई छोड़ा था तो क्या टंकारा भूमि में कोई दोष था जिसको महर्षि ने छोड़ा था भूमि में तो कोई दोष नहीं था जिसको छोड़ा हो महर्षि ने तो हम भी ना आए यहां पर महर्षि ने किसको छोड़ा था महर्षि ने घर को छोड़ा था फिर अपने माता पिता को छोड़ा था उनका घर भी देखने जाते हैं हम देखेंगे और महर्षि के माता पिता अगर जीवित होते तो हम क्या करते तो संभव नहीं लेकिन कल्पना करें हम उनके दर्शन करने अवश्य जाते <laughs> और रहने का सौभाग्य मिलता तो रहते जबकि महर्षि टंकारा का कोई आसपास का आदमी दिख जाए तो छुप जाते थे लेकिन पहचान न ले मेरे को और मेरी सूचना घर पे न दे दे जिस टंकारा से टंकारा के लोगों से महर्षि इतने बसते थे हम उनको देखने के लिए आए महर्षि के लिए वो छोड़ने योग्य चीज थी उस समय क्योंकि वो उनके बंधन का कारण उन्हें प्रतीत हो रही थी थी वो उनकी प्रगति में बाधक था महर्षि की दृष्टि से लेकिन हम यहां पर आए हैं तो ये हमारे लिए बाधक नहीं है ये अंदर एक और टंकार देने के लिए है वो घंटा बजा हुआ है वो भी बचता है तो टंकार होती है अंदर सुबह सुबह में स्नान करके बाहर निकला हमारे उत्तम जी ध्यान कर रहे थे विजय जी ध्यान कर रहे थे तो मेरे को बहुत मधुर ध्वनि सुनाई थी अंदर टंकार हुई एकदम से और हल्की हल्की ध्वनि थी ऐसी ऐसी ओम की धुन जो अंदर टंकार पैदा कर दे एकदम एकाग्र कर दे हमारे उत्तम जी संगीत के प्रेमी है मैंने सोचा शायद इन्होंने कुछ मोबाइल चला रखा होगा बड़ा धुन करके और ये बड़े यो ध्यान करते है तिरछे होकर के ध्यान कर रहे थे ये उनको बहुत ध्यान से सुन रहे है और बहुत एकाग्र हुए गए मैं पास में गया इनके मैंने कहा मैं थोड़ा अच्छी तरह सुनो मेरे को हल्की हल्की सुनाई दी कि बहुत ही मधुर टंकार हो रही है अंदर मैं पास में गया तो और तेज ध्वनि सुनाई दी बहुत अच्छी तो मेरे को और पक्का हो गया कि इनका मोबाइल चल रहा है ये उधर दरवाजे के पास बैठे थे बगल वाला कमरा था उसका दरवाजा हमारे दरवाजे से कमरे से मिलता था और फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि आवाज ऐसे कहीं और से आ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका कहीं कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है कल भी हो रहा था बाहर निकला तो आवाज तो तेज तो सुनाई नहीं थी कम हुई फिर मैं थोड़ा और उधर गया तो कमरे में से मेरे को आवाज सुनाई थी तो वो भजनोपदेशक जो अपने यहाँ के स्नातक थे मैंने सोचा भजनोपदेशक होंगे यहाँ के स्नातक थे उन्होंने बताया वो आलाप कर रहे थे तो मेरे को तो यहाँ आकर के वो टंकार मिल गई अब दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, था कहा से आया था वो देव दयानंद दीप जलाने कहा से आया था कहा से, से आया था ब्रह्मचारी की ब्रह्मचारियों दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था कहा से आया था कहा से आया था टंकारा से और टंकारा वाले दुनिया वाले नहीं है क्या वो दुनिया वालों में तो टंकारा वाले भी हैं उन टंकारा वालों के लिए भी तो दीप जलाने आया था वो तो वो टंकारा से नहीं कहीं और से आया था अगर टंकारा वाले ये सोचें और दुनिया वाले सोचें कि वो टंकारा से दीप जलाने आया था दुनिया वालों यानी दुनिया वालों के लिए होगा वो टंकारा वालों के लिए नहीं होगा इसलिए टंकारा वालों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं था कि यहां से भी कोई दीप जलाने वाला निकला है ये तो पचास साल बता रहे हैं, उसके बाद ये स्थापना हुई कैसे कैसे लोगों की उनके दीप से दूसरे जले और वो यहां पर आए और उनकी भावना जगी कि यहां पर हम करें कुछ तो कहा से आया था वो दीप जलाने वाला परमात्मा ने भेजा था देखो ये तंकरा के रहने वाले और भावना श्रेष्ठ आदमियों को भेजा था यानी परमात्मा ने महर्षि दयानंद को दीप जलाने के लिए भेजा था महर्षि किस लिए आए थे यहां पर दीप जलाने के लिए और दीप किसके लिए जलाया जाता है दुनिया वालों के लिए संसार के लिए दीप जलाया जाता है तो महर्षि ने जन्म किसके लिए लिया दुनिया वालों के लिए दुनिया के ज्ञान को बढ़ाने के लिए दीप जलाने के लिए अब ये भजन गाते हैं हम लेकिन महर्षि ने जो दीप जलाया महर्षि की जो टंकार हम सुनते रहते हैं उसमें अब ये कुछ और ही दिखाई दे रहा है मेरे को तो हम संसार से कितने प्रभावित रहते हैं या जिसे हम पौराणिकता कहते हैं सिद्धांत कहां के कहां चले जाते हैं क्या कोई जीव दूसरों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लाभवती भारत अब ये तो महर्षि ने बता दिया और हम इसका खंडन करते हैं कि परमात्मा ऐसे अवतार नहीं लेता और केवल संसार को दीप जलवाने के लिए परमात्मा किसी को जन्म देता हो ऐसा महर्षि की टंकार से मैं तो नहीं समझ पाता जो भी आत्मा इस पृथ्वी पर आता है वो अपना दीप जलाने आता है अपनी अविद्या को दूर करने आता है अपनी साधना करने आता है ये ठीक है कि उससे दूसरों का भी दीप जलते हैं दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है लेकिन इस जन्म का जीवन का उद्देश्य अपना दिया जलाना है संसार का दिया जलाने के लिए परमात्मा ये जन्म नहीं देता तो परमात्मा अपने हृदय में प्रेरणा देता है वो सर्वज्ञ वेद भी दिया और हमारे हृदय में प्रेरणा देता रहता है यदि दीप जलवाना ही केवल उद्देश्य हो तो परमात्मा उससे कहीं अधिक ऋषियों से अधिक जानवान और समर्थ है परमात्मा का दीप तो ठीक है महर्षि का जो दीप है उसमें देखो कैसे अविद्या हमारी जुड़ जाती है या पौराणिकता आ जाती है अब इस भजन को बोलते हैं दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था दुनिया वालों के लिए अब मुझे ये विपरीत प्रतीत होता है हो रहा है ये भजन ही जैसे कि सिद्धांत तो विरुद्ध है हम कहते हैं आर्यो के कौन से तीर्थ हैं आर्यो के तीर्थ टंकारा अजमेर और मथुरा ऐसे दो या तीन हम महर्षि हमारे तीर्थ मानते हैं आर्य समाजी वो आर्य समाजी जिनके दिल में महर्षि द्वारा जलाया हुआ दीप जल चुका है हम ऐसा समझते हैं कि हमारे हृदय में महर्षि का दीप जल चुका है लेकिन पुराने संस्कार और पौराणिकता कैसे हवी रहती है अब इस तंकारा को या ऋषि उद्यान या अजमेर को महर्षि दयानंद निर्माण ट्रस्ट को तीर्थ कहना ये किससे प्रभावित है क्या महर्षि ने कभी इस तरह की किसी चीज को तीर्थ कहा है महर्षि किसे तीर्थ कहते हैं तीर्थ की परिभाषा क्या है जो हमें तार दे जहां पठन पाठन होता है उस दृष्टि से ये तीर्थ यहाँ विद्यालय चलता है लेकिन ये विद्यालय चलता है इसलिए आर्य समाज तीर्थ नहीं मानते इसको तीर्थ किस लिए मानते हैं क्योंकि महर्षि का यहाँ पर जन्म हुआ था या उनका निवास स्थान था वो यहाँ खेले कूदे थे बचपन उन्होंने यहाँ व्यतीत किया था हम इसलिए तीर्थ मानते हैं और अजमेर को तीर्थ किस लिए मानते हैं क्योंकि महर्षि का वहां देहावसान हुआ था अब हमें ये सोचना होगा कि हमारे दिल में महर्षि का दीप जिस दीप को वो जलाने आए थे ये जिस दीप को जलाने का उन्होंने प्रयास किया था वो दीप जला हुआ है या नहीं है हम ये समझ रहे हैं कि हमारे मन में महर्षि का दीप जल चुका है लेकिन हम इसको तीर्थ बोलते हैं ये किससे प्रभावित है ये पौराणिकों और अन्यों के द्वारा जलाए गए तीर्थ से तीर्थ शब्द या दीपक से हम प्रभावित हैं और हमें पता तक नहीं लगता है कि हम महर्षि के जलाए दीप से विपरीत दीप जला रहे हैं ये संस्कार हमारे इतने प्रभावित करते हैं हमें पता तक नहीं होता कि क्या संस्कार है अब सोमदेव जी को रोमांच हुआ यहां आए जैसे ही बस आई हम द्वार से मुख्य द्वार आपका जो नगर का है वहां से घुसे तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को जगाया जग जाओ सोने वालों जाग जाओ देखो देव भूमि आ गई है देव दयानंद ऋषिवर देव दयानंद देव भूमि आ गई है मैं इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता <laughs> वैसे जो मेरे को कहना था वो तो मैंने इनको कह दिया <laughs> लेकिन ये ऐसे व्यक्ति जैसे मैं सोचता हूं ईश्वर से भी ज्यादा जिनके मन में महर्षि दयानंद और सत्यात प्रकाश महर्षि दयानंद होंगे और वेद से भी ज्यादा जिनके मन में सत्यात प्रकाश होगा वेद से ज्यादा मनन जिन्होंने सत्यात प्रकाश का किया है सत्याग प्रकाश में कहा क्या है ये इनको अधिक पता है बजाय इसके कि वेद में कहा क्या है ईश्वर ने किस जगह क्या कहा है उससे ज्यादा इनको यह पता है कि महर्षि दयानंद ने क्या वचन कहा है ऐसा व्यक्ति और महर्षि का दीप इनके अंदर जल चुका है ऐसा जो स्पष्ट है और महर्षि के जलाए दीपक को जो जलाने के लिए लगे हुए हैं देखो देव भूमि आ गई है इस भूमि का देवत्व क्या है ये क्यों देव भूमि है क्योंकि महर्षि दयानंद देव दयानंद यहां पर जन्म लिए थे हम भले ही महर्षि को कितना मानते हो और मूर्ति पूजा और इसका खंडन करते हो लेकिन मानव की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो स्थूल चीजों को पकड़ता है अब महर्षि के प्रति तो हम वैसे ही श्रद्धांवित है लेकिन टंकारा आने पे कुछ टंकार अधिक बचती है अंदर गतिविधि संस्कार अधिक जगते क्यों जगते हैं क्या महर्षि ये भूमि महर्षि ने जो छोड़ करके गए उनकी क्या चीज अधिक प्रेरणादायक है ये भूमि अधिक प्रेरणादायक है अथवा इस भूमि में उत्पन्न हुआ वो शरीर अधिक प्रेरणादायक था वो शरीर तो आज है नहीं वो भी प्रेरणादायक है लेकिन क्या दयानंद ये भूमि था क्या दयानंद वो शरीर था ऐसा दिव्य शरीर इतना लंबा चौड़ा तेजस्वी धीर गंभीर क्या ऐसा वो शरीर देव दयानंद था जिससे हमें प्रेरणा लेनी है अथवा उस शरीर में बैठा हुआ वो आत्मा और उसके अंदर पैदा हुआ वो बोध वो महर्षि दयानंद था और यदि वो बोध महर्षि दयानंद है वो बोध तो हमारे पास उनकी पुस्तकों के अंदर सर्वत्र विद्यमान है उन पुस्तकों को देख करके क्या कभी ऐसा रोमांच होता है हमें इतने हम आकर्षित होते हैं जितने की यहां आने के लिए हो रहे पौराणिकता या यूं कहें कि स्थूल चीजों का वो ये स्थूल चीजें प्रेरणा देती है ठीक है और उपयोग करते भी हैं और जो रोमांच आपको एक बार हुआ अगले आगे नहीं होने वाला है ज्यादा आने वाले बड़े अभिभूत होते हैं लेकिन जो यहां रहते हैं वो उतने अभिभूत नहीं होते हैं। हम अजमेर में रहते हैं आने वाले अजमेर से बड़े अभिभूत होते हैं सौभाग्य है मैं यहां है और हम वहां रह रहे होते हैं हम उतने अभिभूत नहीं होते क्योंकि ये तात्कालिक चीजें हैं स्थूल चीजें हैं लेकिन प्रारंभ में बड़ी आकर्षित करती है व्यक्ति टा की पुण्य भूमि में पुण्य भूमि को हम शीश नवाते हैं ऋषि गाथा देखिए कितनी प्रचलित है हमारी ये सोच करके हम गाते हैं उसको कि महर्षि का दीप अंदर जला हुआ है देव दयानंद की ऋषि गाथा गाते हैं टंकारा की पुण्य भूमि को पावन भूमि को नहीं वो भजन जो बोलते हैं पुण्य भूमि है या क्या है पुण्य भूमि को शीश, शीश नवाते हैं अब ये देख लें कि हमारे दिल में महर्षि का दीप जलाया नहीं जलाया महर्षि के दीप से हमने दीप जलाया नहीं जलाया इस पंक्ति को बोलते हैं हम भी अजमेर में बोलते हैं प्रचलन है क्या महर्षि ने ये दीप जलाया था कि टंकारा की पुण्य भूमि को उसको आप शीश नवाए ये तो दुनिया कर ही रही थी जमीन को शीश नवाती थी मूर्ति को जड़ को शीश नवाती थी महर्षी ने तो वो दीप जलाया था कि इससे हटो इसको शीश मत नवाओ क्योंकि इसको शीश नवाते नवाते तुम उसको भूल जाओगे जिसको शीश नवाना है जिसके प्रति हमें हृदय को अवनत होना है लेकिन ऐसे जागरूक दृष्टा के जागरूक अनुसरण करता होते हुए भी अपने को उनका जागरूक अनुसरण करता समझते हुए भी हम किस में लिपटे हुए रहते हैं किसमें लिपट जाते हैं उसी में लिपट जाते हैं जिसका महर्षि दयानंद विरोध करते थे और हम उसे अपनी श्रद्धा समझते हैं बड़ा अच्छा समझते हैं यदि टंकारा आकर के हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो हम इसे बहुत अच्छा समझते हैं भूमि से हाँ ये ठीक है भूमि के कारण वास्तव में भूमि के कारण ये आंसू नहीं आते हैं ये आंसू महर्षि दयानंद के कारण से आते हैं उनके जान उनकी तपस्या उनके त्याग उनकी तड़प लोगों के लिए वेद के लिए तड़प उसके लिए हमारे आंसू आते हैं और उनको जो कष्ट मिले उसके लिए हमें आंसू आते हैं लेकिन हमारे अंदर परोक्ष रूप से हमारे संस्कार या जिस परिस्थिति में हम रहते हैं वो हमें ऐसा लपेट लेते हैं कि हमें पता भी नहीं रहता सोमदेव जी से मैंने पूछा बाद में कि ये कथन ठीक है या नहीं है कहा कि नहीं ये सिद्धांत विरुद्ध है जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं और एकदम पता लग गया कि ये गलत है ये वाक्य गलत है लेकिन जिस समय वो वेग उठा हुआ था उस समय गलत था ये बोध नहीं था जानते हैं अंदर ज्ञान की कमी नहीं है क्योंकि जागरूकता में पूछा तो ठीक ही उत्तर दिया कि नहीं ये गलत वाक्य है टंकारा को महर्षि की दृष्टि से तीर्थ कहना ये गलत है मेरे से किसी की भावना को ठेस पहुंच रही हो तो क्षमा करना मैं एक मैं अपनी भावना महर्षि को जो जैसा समझा उसके अनुसार रख रहा हूं लेकिन भावना व्यक्ति की जुड़ी हुई रहती है ये तो ऐसी स्थूल बातें हैं हमारे जीवन में जिनको हम जानते समझते हैं खूब अच्छी तरह से दो और दो कहें तो चार ही कहेंगे लेकिन गणना कर रहे हैं और दो और दो तीन अच्छी तरह पता है दो और दो चार हैं लेकिन हमारे अंदर जो ऐसे ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं दूसरी तरह है के मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं जिनका हमें पता तक नहीं कि ये मेरा राग है जिनका हमें ये पता तक नहीं कि ये द्वेश है मेरा कोई बताए कि ये आपका राग है तो बोले नहीं राग नहीं है ये बताए ये द्वेश है आप में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा कि ये द्वेश है ये आप में लोकेशना है लगेगा ही नहीं लोकेश्ना नहीं है ये तो निष्काम है निष्काम भाव है ये तो मेरा ऐसी ऐसी चीजें उन संस्कारों से हम कैसे छूट सकते हैं उसमें तो हम लिपटे ही रहेंगे लिपटे ही रहेंगे जिन चीजों का बिल्कुल स्पष्ट पता है उन तक में हम लिपट जाते हैं इतनी स्थूल चीजों में तो ये सूक्ष्म जो संस्कार होते हैं अविद्या के राग और द्वेष के मोह के ईर्षा द्वेष के जिनकी पता तक नहीं है हमारे को कि ये गलत है उनसे तो छूटने की बात ही दूर नहीं ये अपने संस्कारों से छूटना इतना कठिन है और इतना अधिक ध्यान देने योग्य है कि इसमें हम कितना गौर करें तो हम पकड़ पाएंगे इसको और उससे दूर रह पाएंगे ये जो ज्ञान प्राप्त हम कर लेते हैं विद्या का शास्त्रों को पढ़ लेते हैं इतना ज्ञान हो जाता है ये तो कुछ भी नहीं है उस ज्ञान के आगे जिस ज्ञान से ईश्वर को पाया जाता है हम इसको समझ के जान के सोच लेते हैं कि हमने जान लिया है योग मार्ग जान लिया है वेद का मार्ग जान लिया है महर्षि की दृष्टि को हमने समझ लिया है और समझ भी लेते हैं लेकिन ये संस्कारों का चक्र बहुत गहरा है बहुत गहरा है ये संस्कार दुख योगी को पता लगता है कि कितना जटिल है और कितना कठिन है और कितना दुख देने वाला है सुख देने वाला लगेगा लाभकारी लगेगा और वही फंसा करके रखेगा हमारे जैसे दुनिया वालों को ये संसार ये भूमि और ये बेटे बेटी फंसा करके रखते हैं उनको वो सुखदा लगते हैं हितकर लगते हैं लेकिन वही उनकी मुक्ति के लिए बाधक बने हुए होते हैं जंजाल बने हुए होते हैं उनको पता तक नहीं लगता बिल्कुल ऐसा ही हमारे अध्यात्म में और इन सब चीजों के अंदर रहता है तो महर्षि के टंकारा में आकर के एक टंकारा हम ये और लेकर के चले जाएं। हम अपने लिए कह रहे हैं मैं अब दुनिया वाला मैं दुनिया वाला हूं दुनिया वालों में वो महर्षि का दीप है वो एक ऐसा दीप हम यहां से लेके जाए जो मैं भी और इस बिंदु पे गौर कर रहा हूं इस यहां आकर के एक विशेष और अधिक ध्यान इस बिंदु पे गया कि हम अपने अनजाने में जो संस्कारों से लिप्त तो हो जाते हैं और महर्षि के जलाए दीप से भिन्न दीप अंदर जला लेते हैं महर्षि उस दीप से जो चीज दिखाना चाहते थे उसको छोड़ कर के कुछ और देख लेते हैं। उसके प्रति हम सावधान हो जाए हमें होना चाहिए और हमारे लिए यहां प्रेरणा यह कि महर्षि को यहां बोध हुआ था वो बोध की घटना वो शरीर के प्रति वैराग्य की घटना अमरता को प्राप्त करने की भावना जो यहाँ इस धरती पे उनके मन में पैदा हुई ऐसी भावना हमारे जीवन में भी रहे गलत चीजों को देख के हमारे को भी बोध हो हम जिज्ञासा रखें प्रश्न करें ये महर्षि की प्रक्रिया जिस उत्सुकता से और जिस जागरूकता से एक सत्यानवेशी आत्मा आगे बढ़ा और अपने जीवन का कल्याण कर गया दुनिया का दुनिया वालों का दीप जलाया नहीं जला कोई चिंता की बात नहीं वो अपना दीप जला करके चला गया और अपने जीवन को सार्थक करके चला गया ये दीप हमारे मन में जल जाए कि हम भी दुनिया को जगाएं दुनिया को जगाते हुए स्वयं जगते हुए जगा जाए और अपना दीप जला जाए ये महर्षि का दीप है उससे प्रेरणा हम यहाँ पाते हैं यहाँ के समस्त अधिकारीगण अध्यापकगण जिन्होंने यहाँ ये महर्षि के दीप को जलाने के लिए ये व्यवस्थाएं की हैं महर्षि का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है प्राप्त होता है वो सभी बहुत धन्यवाद के पात्र है और मैं हम सब की ओर से इस संस्था के अधिकारियों का आचार्य जी का आर्य समाज के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ हम लोगों को एक और टंकारा बजाने के लिए अपने अंदर अवसर प्रदान किया हमारे लिए व्यवस्था की और नवानंद जी का उन्होंने विशेष हम लोगों का ध्यान रखा उनका भी विशेष धन्यवाद और परम पिता परमात्मा की कृपा है कि महर्षि की सन्निधि हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके ग्रंथों के माध्यम से प्रत्यक्ष और उनके स्थान आदि के माध्यम से परोक्ष रूप से हमें प्राप्त हुई मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ ओम शाम